नाना मालयम करुणालयम नमः मी भागवत पादम शंकरम लोकों शंकरम चैतन सर्वगम सर्व सर्वतुश सर्वविदे नमः भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीता यह उपदेश हजार उपदेश हजार मतलब अनंत उपदेश भगवान दे रहे यहाँ पे कि कैसे मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके अभी जिस प्रकरण को हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें कि जो है आप शरीर इंद्र मन बुद्धि नहीं हो सकते हैं इस विषय में हमारे पास तेरह दर्शन है छह आस्तिक दर्शन सात नास्तिक दर्शन छह आस्तिक दर्शन में शांखा और दर्शन दो तत्व को अर्जिन माना और वो दो तत्व की ज्ञान से प्रकृति से पुरुष भिन्न है इस प्रकार की विवेकात्मक ज्ञान से वो मुक्त होता है ऐसा मानते हैं और नए वैशासिक दर्शन नए पहले सोलह तत्व को बोलते हैं बाद में कहते छह तत्व की ज्ञान आत्मा को एक द्रव्य माना और आत्मा में चौदह गुण को माना और गुण से द्रव्य भिन्न है इस प्रकार से पृथक ज्ञान से वो जीव की मुक्ति मानते हैं और पूर्व मीमांसा दर्शन जो है वो भी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं प्रभाकर जो है उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक तक जाना यही मुक्ति स्थिति ऐसा मानते हैं और वेदांत के दर्शन केवल एक तत्व के ज्ञान उसी के आरोही मेरा स्वरूप है इस प्रकार से जानना ही मुक्ति है अपनी असंगता पूर्णता यही जानना ही मुक्ति स्थिति है इसके सिवा जो आनास्तिक दर्शन है वो नास्तिक दर्शन में जो हमारा चारवाक दर्शन है उसने शरीर को आत्मा माना और चार्क दर्शन के थोड़ा एडवांस स्टेज में आके माइंड को मन को आत्मा माना जैन दर्शन उसका भी दो विभाजन है जितना शरीर होगा उतना परिणाम आत्मा होगा तो अब बताइए मतलब कर्म के विपाक से यदि कभी हमको हाथी शरीर मिल सकता है कभी चीटी शरीर भी मिल सकता है तो यदि शरीर परिणाम वाला आत्मा होगा तो एक आत्मा कैसे किसी प्रकार समेटेगा और सब चो, चो, शरीर की आत्मा और आत्मा सब अलग अलग भी है और हाथी शरीर की आत्मा कैसे एक एक एक दूसरे को समेटेगा एक, और बुद्ध दर्शन में जो है वो चार वो है परन्तु उसने बुद्धि को आत्मा माना सृष्टि को लेकर के अपने आपस में विवाद है परंतु विज्ञान को आत्मा माना और बुद्धि को क्षणिक माना और विज्ञान विज्ञान को विषय रूप में जानते हैं आत्मा आत्मा को विषय रूप में जानते हैं तो ये जो अलग अलग वादियों की आत्मा संबंधित जो कंसेप्ट है उसको छोटा-छोटा करके पे दिखा करके बोलते हैं शास्त्रों ने उपनिषद में ऐसा नहीं कहा उपनिषद कहते हैं आत्मा तो एक ही है और उसका लक्षण है सजातियों विजातियों और सगद भेद से रहित है और उसका स्वरूप क्या है वो सच है मतलब त्रिकालावादत्तम वो चेतन है वो जो है नहीं है और वो अनंत है इस प्रकार से आत्मा की लक्षण को निश जैसा शास्त्र संबंध बताया इसी प्रकार से भगवान शंकराचार्य पे दिखाने के बाद यहाँ पे यदि हम ऐसा ऐसा मानेंगे तब क्या होगा कि हम यथार्थ स्थान में पहुंच नहीं पाएंगे कल जो इसको यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे इसलिए क्या करना चाहिए श्रद्धा भक्ति पुरस्कृत हित्व सर्वम अन तथा इसलिए इसलिए अन्य अन्य उक्तम उक्तिम वहां से क्या करना चाहिए कि मन को उठा करके श्रद्धा भक्ति पुरस्कृत हित्वा सर्व अना जो सरल रास्ता नहीं है उस वक्त को छोड़ करके बेद, की में आत्मा के बारे में जैसा कहा गया है तथा यही जो है का है और इस सिद्धांत में चलना चाहिए तो यहां पे ना इसको क्या करना पड़ेगा इसमें अच्छा बात में, में बताऊंगा हमारे अकाउंट से सोलह हजार रुपया इस अकाउंट में भेज देना के के के लिए थोड़ा सा एक है तो इतना बोलने के बाद अभी जो है, इसलिए क्या करना चाहिए इसको लेकर इसका अंतिम भाग में समाप्त हो जाएगा इति कल्पना निरात्म तथा हीता शंका व्यापीत शहत स्थिरा मु ज्ञानपथेष्विदुत प्रणुन्य दयाबाद कलनात्मश तथा युक्ति शंका पर स्थिरा मुमु इसलिए अन्य वादियों का जो हमारे है आस्तिक दर्शन है छह नास्तिक दर्शन है आस्तिक दर्शन जद्यपि अपने को वेद को अनुयायी बोलते हैं परंतु तो पूरा वेद अनुयायी नहीं है अपने मन के अनुसार सिद्धांत को बना करके फिर वेद को अपना अपना मतलब सिद्धांत का अनुकूल वेद को, को ग्रहण किया समस्त वेद को बिल्कुल टटोल करके छान बीन करके उससे जो सार निकला वो उन नहीं है वो हमारी मांडू को कारिका कार ने किया भगवान भाषुकार लिखते हैं मांडू को कार्यकार के अंतिम में लिखते हैं प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल रुधेर वेद नामन अंतरस्तम कि अपनी प्रज्ञा रूपी मंथन दण्ड के द्वारा वेद रूपी महासागर को जिसने खूब अच्छी तरह से मंथन किया प्रज्ञा वैशाख वेदित तो जलनिधे वो ऐसे जलनिधि नहीं, नहीं है अत्यंत क्षुभित तो है वो बड़े बड़े लहर वाले है जन्म मृत्यु जरा वेदी ना जन कितना ही संसार सागर में परेशानियां हैं इसको और अलग अलग वादियों का अलग अलग मत वेद में तो वेद ही की वेद से लिया प्रज्ञा वैशाख नाम आलोक जनन वो क्या किया कि जन्म मृत्यु के ग्राह रूपी समुद्र में बार बार डूबते हैं उठते हैं मरते हैं जाते हैं इस प्रकार जीव को परेशानी देख करके कारुण्यत उदार करोना के कारण उनका और कुछ नहीं सिष्ट हुआ कोरोना के कारण उद्धार किया मतलब मंथन करके उसमें से छांट के निकाला अमृतम इधम ममर दुर्लभम ये जो अमृतमय तत्व वेदांति एकात्मवाद तो नहीं बात, इस को, बेत को करके निकला कारुण्य अमृत देवताओं के लिए दुर्लभ है ये अमृत तत्व देवता तो छोटा सा अमृत तत्व के लिए बाघा दौड़ मंथन करके जो है इधर उधर पशु के साथ लड़ाई झगड़ा करके फिर भी जो है हैरान हो जाता है प्रत्येक जीत के लिए इस अमृत जिसको पान करने से मनुष्य हम अम, अमृत क्यों पान करना चाहते हैं अमर हो जाने के लिए ये देखो सरल अमृतत्व इसको पान नहीं करना चाहते उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं भौतिक अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं स्वरूपभूत अमृतत्व के ऊपर ध्यान नहीं देते इसलिए फिर दुखी होकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं दुखी होते रहते हैं कारुण न तो दधर अमृत देवताओं के लिए दुर्लभ है जस्तम प्रज्ञा पूज्य होता है, उन गुरु का भी जो है इस प्रकार ये जो संपूर्ण वेद राशि को अपनी बुद्धि रूपी बैठा करके उसको पूरा मंथन करना ये अन्न वादियों के दर्शन में नहीं दिखाई देता इसीलिए भगवान बलो प्रनुन्य दयवाद कल्पना तथा द्वाद कल इस प्रकार से जोत द्वयत दर्शन दयवाद कल्पना दो दो दर्शन की कल्पना और निरात्म की जो कल्पना इसको जुक्ति पूर्वक शास्त्र के सारे युक्ति पूर्वक व्यापित शंका मत जो उसमें शंका उठाकर उसको निरपाद उसको शंका का कर मिटा करके अपवाद रहे अपरवाद स्थिर अपने दुष्टिदी के सिद्धांत से मुमुख शब्दी इस प्रकार से क्या करना चाहिए ज्ञान मार्ग में वैदिक ज्ञान मार्ग में स्थिर होकर के रहना चाहिए इस इसका ये जो है इसका कंक्लूशन है इसका कंक्लूजन है अच्छी तरह से विचार करके क्या विचार कर कहेंगे द्वैवाद कल्पना निरात्मवाद है ना एक तो द्वैत्व की कल्पना और एक की कल्पना बौद्ध मत को भी उठाए यहाँ पे क्योंकि जिस समय भगवान भास्कर आए थे उस समय बौद्ध की बहुत बोलवाला थे बहुत बोलवाला थे और जो थे वो लोग कर्मकांडी थे ज्ञान कांड को मतलब कोई वैल्यू ही नहीं था वैदिक ज्ञान कांड के इसलिए ये द्वैतवाद की द्वैवाद की जो कल्पना है उसको अच्छी तरह से मतलब विचार करके उससे तो हट करके व्यापेत तो शंका रहित जो अब दूसरे निराकरण करके शंखो दर्शन है।, है उसके बाद योग दर्शन है नए वैश्विक भी दर्शन अरे पूर्व में वंश तो पहले आया फिर उत्तर विमंश बाद में आया इसलिए इससे उठ ऊपर उठ करके मुमुख सब स्थिरा इति प्रे। ये हमारी है हमारे कहने इसलिए हम पहले तो केवल ज्ञान मार्ग की चर्चा को अच्छी तरह से बताया फिर बाद में जो है क्या किया कि की, की सृष्टि प्रक्रिया को लेकर नहीं बोला कुछ नहीं बोला आत्मा की स्वरूप आत्मा के संख्या में कितना आत्मा की परिमाप और आत्मा के स्वरूप को लेकर के के मत में जैसा आया उसको केवल पे दिखा दिया दर्शन में प्रकृति एक पुरुष अनेक ईश्वर के कोई शब्द नहीं है वेदांत योग दर्शन में प्रकृति एक पुरुष अनेक और ईश्वर इस पुरुष से भिन्न है पुरुष विशेष है नए दर्शन में जीवात्मा परमात्मा दो प्रकार की आत्माएं नए परमात्मा एक है जीवात्मा अनेक है जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है उपासना के वाले तो तो ब्रह्मलोक जाएंगे तो तो परमात्मा को अलग करके मान रख उपासना करके उपास लोक में जाके अपनी इष्ट देवता को उपासना करते हैं वेदांत तो दर्शन बोलते हैं शास्त्र के अनुसार बस सर्वम खाल ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म ये सिद्धांत है हम ब्रह्मा ये सिद्धांत वेदांत की चार वक्त तो शरीर को ही आत्मा माना दर जैन दर्शन ने शरीर शरीर से भिन्न आत्मा है परन्तु तो आत्मा को शरीर परिमान माना असंग को माना शरीर परिमान माना बढ़ने घटने वाला माना और बौद्ध तो दर्शन में आत्मा को क्षणिक माना बुद्धि कोई आत्मा मान दिया इस प्रकार आत्मा के अलग अलग संबंध में जो कॉन्सेप्ट है उसको निराकरण करके अन्न छोटा सा जो भगवान यही आत्मा ही ब्रह्म यही व्यापक है इस प्रकार से जानना इस यही ज्ञान पथ में मुख इस ज्ञान पथ में लगा रहना है वो यही आत्मा की स्वरूप है यह यही जब मुक्ति के लिए हेतु है आगे और समझाए सीख ज्ञानम विकनाभ्य विपरीतमदय अवाप्य समझदी निश्चि भेद निरन्यो निवृत्ति शाश्वती सचाक्षि ज्ञानमतीब निर्मल कल्पनाभ्य विपरीत अवाप्य सम्य निश्चित ज्ञान क्या वस्तु है ये आप अपने आप स्वयं समस्त हैं स्वसाक्षी को जो अपने आप इसका जो है साक्षी है अपने आप इसका अनुभव में आता है ज्ञान अमित ज्ञान जो अतीव निर्मल ये ज्ञान ये हमारा स्वरूप है अत्यंत निर्मल है मतलब किसी के साथ कोई संबंध होना कोई संस्पर्श होना संभव नहीं है कोई विकल्प होना भी संभव नहीं है विकल्पनाभ्य विपरीत हम ऊपर विकल्प आप कहाँ करेंगे जो इंद्रियों का विषय होगा कुछ देखना उसमें ये हो सकता है वो हो सकता है ऐसा हो ऐसा, ऐसा होना संभव नहीं है इसलिए विपरीतम उसके विपरीत है क्यों क्योंकि भेद रहित है अद्वयम यदि भेद होता साब वहाँ पे ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता पर सब कुछ होना संभव ही नहीं है जैसा शास्त्र इसी प्रकार से अनुभव होने के कारण शुद्ध व्यापक यही मेरा स्वरूप है और जो भी कुछ क्रिया जहाँ कहीं भी कुछ भी हो रहा है वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में है मैं उनका दृष्टा हूँ परंतु इसके साथ तीनों काल में हमारा कोई संबंध नहीं है इस प्रकार की ज्ञानाग्नि से हमारी संचित कर्म कर्म है। जब आपका भी, भी शरीर भी शरीर सा, भी तो शरीर, शरीर के के के साथ साथ हमें हुई नहीं, से भिन्न रहे, तो हमारा क्या संबंध रहेगा? कुछ नहीं हो सकता इसलिए जो स्वयं ज्ञान मतलब अपने स्वरूप के अनुभव की बात है अपनी अत्यंत निर्माण है विकल्प न विकल्प न विपरीतम समस्त विकल्प से भिन्न क्योंकि भेद रहित है अवाप्य सम्यक यदि निश्चितो भवेद इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके जो निश्चित होके रहेगा निश्चिंत होकर के रहेगा निश्चय रहे मेरा ही मेरा स्वरूप है तब क्या होता है निर्वय निर्वृत्ति में शाश्वती इस प्रकार एक निवृत् मत मतलब इटर्नल अकम्प्लिशमेंट जो है ना निवृत्तिम शाश्वती निरअन्वय मतलब विदाउट एनी रिलेशन अन्वय मतलब किसी के साथ कोई संबंध हो निरअन्वय अन्वय निवृत्ति में शाश्वती जो है मुक्ति स्थिति है मतलब कि किसी के साथ एक संबंध रहते हैं असंगता को दिखाने के लिए जिसका किसी के साथ कोई अन्वय नहीं होता किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता इसका पिता इसका माता इसका व्राता व्रता कुछ नहीं एक असंग पूर्ण रूप से विद्यमान हूँ पूर्ण इस प्रकार से ये भाव में जो स्थिर होता है क्या होता है फिर उसी भाव में वो शरीर छूटने के बाद उसी भाव में स्थिर हो जाता है जीते जी इस भाव में यदि मन निश्चय कर लेता है तो शरीर छूटने के बाद उसी भाव में स्थिर हो जाता है जी शुद्ध मतलब तो यहाँ पे ज्ञान से भी प्रियत है शुद, चेतनता शुद्ध और चेतन ज्ञान वहाँ पर कोई क्रिया नहीं है ज्ञान से यहाँ पे प्रकाश स्वरूप का प्रकाश यदि ऐसा हमको समझ में आता है कि मैं एक असंग पूर्ण व्यापक प्रकाश हूँ जैसे हमें शास्त्र बोलते हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म है न्यापक चेतन तत्व हूँ व्यापक चेतन तत्व फुल विज्ञान मतलब चेतन तत्व हूँ और ब्रह्म मतलब व्यापक और आनंद मतलब फुल अफ प्लेस इस प्रकार स्वरूप से जो निश्चय कर लेता है वो इसी फ आपको ही प्राप्त कर जाता है यही मुक्ति की स्थिति है यही मुक्ति की स्थिति है इसलिए इदम रह परम परायण अभिमान दोषे इदम् रहस्यम परम परायण व्यापेत दोषेर अभिमान ज समीक्ष कार्या सदा न तीक्षा मति कशन न तत्दीक्षा मति कशन इदम रहस्य परम परायण व्यापोषरभिमानर्जित सदा समीक्ष कार्यादा नशन ये जो रहस्यमय तत् समस्त वेद को छांट करके जो कहा गया है ये दैट इज दाइस्ट मतलब सीक्रेट और पारायण एंड द अल्टीमेट रिसोर्ट बस जब तक यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तब तक जन्म मृत्यु के चक्र होता रहेगा और इस भाव में पहुँचने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होता इस रहस्य को व्यापित भी दोषे अभिमान वर्जित समीक्ष मतलब अंत अंतकरण के द्वारा और मैं ये हूँ मैं वो ये अभिमान से रहित होकर के क्योंकि जब तक वो अभिमान रहेगा तब तक हमारी असंगता पूर्णता समझ में नहीं आएगा तो परिचिन बना लिया अपने को बैपे बैपे, बी को इसलिए दो बी लगा धातु का निष्ठ रूप है विशेष रूप से हट गया है विशेष रूप से हट गया जिनके मन से क्या जो दोष मतलब द्वित तो दर्शन की दोष जिसके मन से अथवा संसार भोग की, की इच्छा और अभिमान है मैं मैं मैं ये ये वो मनुष्य ब्राह्मण डॉक्टर शब्दों जो है जिसके मन से निकल गया निकल करके ये मतलब बेखती बेखती, इस निकाल अभिमानीक्ष समीक्षा कार्या आर्यु मतलब सरल व्यक्तियों इस प्रकार से इसका समीक्षा अच्छी तरह से करना चाहिए सदा न तत् इससे भिन्न किसी प्रकार से तत्व दिख स्व अन्य मति ही कच्चन तत्व तो दृष्टा पुरुष इस आत्म चिंतन से भिन्न और किसी भी पूरी चिंता की ओर उनका दृष्टि नहीं जाती और मतलब नहीं जाना चाहिए इसी को बार बार विचार करो जब तक इस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं तब तक उसी को विचार करके जो भी प्रतिबंध आता है क्यों हम समझ नहीं पा रहे कि मैं ही असंग व्यापक तत्व इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा कहीं ना कहीं जो अभिमान है कहीं ना कहीं जागतिक वस्तु में कुछ तो बुद्धि है तो क्या होता है उसमें जो है मन फंसते हैं तो फिर एक व्यापकता की पूर्णता की बाद में हम रह नहीं पाते परायनम पातेम पर अभिमान वर्जित समीक्ष कार्याजे मतलब ऋजु शब्द का चतुर्थ एक वो क्या होगा गुरु शब्द का चतुर्थ एक वोचन एक है है ना उसके प्रति सदा जो हमेशा चिंतन न तत्व सा अन्य मतिरिका पुरुष अपने भिन्न किसी जगह का अपनी बुद्धि को लगाते ही नहीं है बस अपने स्वरूप में अपने आप रहने का प्रयास करना है जितना पहले से बोल कर का एक ही चीज़ को कितना बार घुमा घुमा के बोला अन्यन्न दर्शन को हमारे सामने रख करके जो आत्मा के बोला कि ये समझना आसान है कि मैं भगवान से भिन्न हूँ मैं भगवान को उपासना करके भगवान से ये प्राप्त तो करूँगा ये वो प्राप्त तो करूँगा ये आसान है कि भगवान मेरा स्वरूप है हमारे अंदर बैठ कर के हर क्रिया को हमारे साथ देख रहे सुन रहे भोग रहे हैं ये भाव में स्थिर होना थोड़ा कठिन पड़ता है अनेक जानने की इच्छा वैदिक मार्ग में तत्परता फिर वेदांत तो चिंतन फिर अनेक जन्म कोटि की पुण्य के फल संचित तब मनुष्य में आता है विवेक चुनाव ने द्वितीय श्लोक में बताया जी। इसको ध्यान रखना इसलिए जब इस पर इस जन्म में ये मौका मिला वेदांत सुनने का इच्छा भी हो रहा है रुचि भी हो रहा है जमात में भी आ रहा है तो अन्न सभी विषय चिंतन को छोड़ करके अधिक से अधिक इसे में लगाए बाकी शरीर अपने कैसे प्रब्ध का निर्वाह करेगा वो भगवान को ऊपर छोड़ दे वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दे शरीर अपने प्रब्ध कैसे निर्भर करेगा तो अपने आप ही सब चीज़ ठीक हो जाएगा आप यदि आत्मचिंतन तो भगवान चिंतन में लगेंगे तो बाकी सब चीज़ अपने आप ही ठीक होगा अनेक जन्मान विमुचते विमुच्यसेन पातक विदिता परम हि पावन न लिप्यते व्योम इब यमेकसंचितैर्न विमोच्य ज्ञानन पातक विदित्वा इबहि कर्म अनेक जन्म की संचित जो है ना जो संचित है जी कर्म वो सारा संचित कर्म से आप मुक्त हो जाएंगे नर अनेक जन्म संचित विमुचते और अनेक जन्म संचित कैसे हुआ अज्ञान निमित्त पातके अज्ञान निमित्त जो हमारे द्वारा जो भी कुछ कर्म किया गया है जिसमें अनेक जन्मों की जो संचित कर्म है वो संचित कर्म से भी उसके साथ ही हो भी मुक्त हो जाता है इससे विमुक्त हो जाता है नर उमुच्ते इसको मतलब जितना भी हमारे मन में डर लगता है ठीक है हमारा तो अनेक कर्म है जिस कर्म फल भोगे बिना तो लोग बोलते हैं मुक्त तो नहीं होता तो हम मुक्त तो कैसे हो पाएंगे तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा मतलब नहीं ज्ञान में ये सामर्थ्य है में सर्व कर्मानम भस्म श्राथ गुरथा तीन प्रकार की कर्म होता है एक प्रार एक संचित कर्म एक प्रारब्ध कर्म एक क्रियमान कर्म कि ज्ञान होते ही संचित कर्म की भंडार टूट टूट जाता है उसके साथ कोई संबंध ही नहीं होता और शरीर अकर्तित्व तो बुद्धि नहीं रहने के कारण शरीर से तादत्मता नहीं रहने के कारण ज्ञान के बाद ज्ञानी के शरीर से जो क्रिया होते हैं वो क्रिया के साथ इनका कोई संबंध नहीं होता परंतु वो क्रिया अन्य उसमें ये कहा गया है ज्ञानी के शरीर के द्वारा ज्ञान होने के बाद जिस क्रिया होता है उसमें यदि कुछ निषिद्ध कर्म भी हो जाता है अथवा और कुछ विहित कर्म होता है उनकी पुण्य कर्म का फल उनकी अनुजाई लोग उनमें श्रद्धा रखने वाले उनके पास जाता है और उनको द्वेष करने ना जाएगा नहीं। ये एक बार जब हुआ, तो कर्म का फल किसके पास जाता है इस प्रकार से उसका पुण्य का फल जो है उनको जो सेवा करते हैं उनका अनुजाई लोग होते हैं वो लोग उसका लाभ उठाते हैं और जो उनका द्वेष करते हैं यदि इनके शरीर से नीच आते हुए भी यदि निशिप्त कर्म हो जाता है तो उन कर्म का फल उनको द्वेष करने वाले को भोगना पड़ता है ये बौथिक कारण आया हुआ है कौशुषद में इसका वर्णन भी है पुत्र शुरद वो जो है उनको पाप को पूर्ण करके फूल करते हैं अद्विषत पाप हो इस प्रकार से एक अधिकारण में निर्णय हुआ ब्रह्म में कौशित उपनिषद के वाक्यों को लेकर के इसीलिए पे बोल रहे हैं कि अनेक जनमानता रंचित विमुच संचित कर्म है उसका केवल क्रियामान का कर। संचित कर्म जल जाता है प्रारब्ध कर्म अपना भोग लेते हैं केवल क्रियमान कर्म जो बचा भी शरीर से कर रहे हैं वो जो दो तो भाग में बढ़ जाता है अज्ञान निमित्त एकदम विधिता इसको अच्छी तरह से जान करके परमम ही पावनम ये अत्यंत पवित्र है ये ज्ञान नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम हिविंद भगवान श्री कृष्ण भगवत नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ह विंद थे इसे परम ही पावनम न निप्य भयोम व्योमय व्य कर्मणि इसलिए आकाश जैसा रहते हुए भी मतलब आग लग जाए बारिश हो जाए परंतु उसके द्वारा आकाश लिए नहीं होता इस प्रकार जीवन मुक्त अवस्था में शरीर से कुछ कर्म होता भी है उसके द्वारा वो लेमान नहीं होता किंतु पहले ही निश्चय हो गया है इस शरीर से मैं सर्वथा भिन्न हूँ अलग हूँ इस प्रकार जो है इसलिए वेदांत तो दर्शन की और उसमें दर्शन को पढ़ना और फिर दर्श जिसना शास्त्र ने दिखाया तद विचार करते हुए उस स्थिति को प्राप्त करना यही मनुष्य शरीर का लाभ है अथवा तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तब मनुष्य जीवन सफल हो जाता है मैं कई बार बोला है इस चीज को देखो दो प्रकार की पुरुषार्थ है एक पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन में सफलता और दूसरा पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन की सफलता इस इच्छा तक इसको समझ में ही कई जन्म बीत जाता है और जब समझ में आता है तब उसके लिए जो तो है प्रयास उसमें करना चाहिए क्योंकि वो परम पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन की सफलता किसमें हो ये ज्ञान अपने स्वरूप की ज्ञान ही परम सफलता है परमम पवित्रम सबसे परमम पावनम क्योंकि हमारा सारा जन्मांत तो कर्म को जला देते हैं एक जन्म ज्ञानाग्नि सर्व कर्म भ इस प्रकार ज्ञानी को अथवा ज्ञान मार्ग में आने वाले व्यक्ति को रहने वाले व्यक्ति को फिर कर्म के द्वारा कर्म के प्रति उत्सव अथवा कर्म के प्रति आग्रह नहीं दिखा करके आत्मनिष्ठ होकर के बैठना चाहिए आगे और देखिए बोल रहे हैं किसके लिए उपयोगी होगा प्रशांत चित्ताय च प्रहीन दोषाय जतक्तकारिने प्रशाचिताय जितेंद्रिया चहीन दोषा जथक्तारिणे प्रशांत चित्ताय मुक्ष च प्रहीन दोषाय जतक्तकारिने तायानुगतायदा सर्व सर्वदा सर्वदा प्रदे सततमु ये ज्ञान किसको देना चाहिए इसका अधिकारी को लेकर के बोलते हैं जिनकी मन शांत होगा प्रशांत चित्ताय चित्त में संस्कार बदल गया और हमेशा जो है बस अपने आप अपने में रहते हैं सम्मक शा, रूप से प्रकृष्ठ रूप से शांत हो गया जिसका क्योंकि जब तक मन में शांत नहीं होता तब तक सुख भी नहीं आता वो जो गीता की में आना। जो की गीता की हमारा 56 नंबर वर्ष को इसमें तो द्वितीय अध्याय की 56 नंबर जो वहां पे एक रहे हैं कुतो जिसका मन ही शांत नहीं होगा उसका सुख से होगा उसको शांत पहले लाइन नहीं आ रहा है नंबर दीती दीती आता है ये देखिए पे भगवान आजकल क्या हो गया नास्ति बुद्धिजुक्त नुक्त भावना न चावत शांतिर अशात कुखम ना बुद्धिजुक्त भगवान बोला कि जब तुम हमारा चिंतन करोगे तब हम तुमको बुद्धि योग देंगे ये धर्म में बोलते हैं बोलते हैं अम सततुक्ता ददा बुद्धियोगम चम जेना मामती थे इसीलिए कि कितना नास्ती बुद्धि अजुक्त न च अजुक्त भावना जब तक भगवान के साथ मन को नहीं जुड़ेंगे तब तो भावना के आत्मा के प्रति भावना ही कैसे नास्ती बुद्धि अजुक्त न च अजुक्त भावना जिसकी मन भगवान से नहीं जुड़ा उसका भगवान के प्रति आत्मा के प्रति प्रीति कहा से उत्पन्न होगा न चा भाव शांति जब तक भगवान में मन नहीं लगाओगे तो शांति नहीं मिलेगा मन शांत तो नहीं होगा और जब तक मन शांत तो नहीं होगा तो सुख कहाँ से होगा अशांत सुख सुख तो हो मानसिक मन की विक्षिप्तता हो और आपको शांति सुख मिल जाए कभी हो नहीं सकती ये कभी होने चाहिए सकता सुख प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को हम सभी सुख को ही ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए यही उपाय है मन को जो है शांत रखना है मन को शांत रखने का उपाय क्या है मन में विक्षिप्त क्यों देखो आपने विषय मन को करता है। इस परमात्मा की चिंतन मन को शांत करता करता विषय चिंतन मन को है, परमात्मा की चिंतन मन को शांत है। परमात्मा निर्भरता जब आ जाएगा तो मन हमेशा शांत रहेगा क्या चिंता क्या करना है जो भगवान करेगा वही होगा नास्ती बुद्धि अजुक्त जिसके अपने मन को भगवान से नहीं जुड़ा न जो अजुकता भावना उसके प्रति आत्मज्ञान मुक्ति अथवा उसके लिए कोई भावना नहीं, नहीं उत्पन्न होता जब ऐसा चिंता ही नहीं अनुभव न जब भाव भाव तो शांति जब भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है अथवा जागतिक प्रति मन नहीं उठता है अशांतुतु मन शांत नहीं होगा और शांत नहीं होने से आपको शा... आनंद की प्राप्ति भी नहीं अप्रशांत चित्ता प्रशांत के लिए मतलब आगे इतना चीज हमको करना पड़ेगा कि भगवत चिंतन के नाम ध्यान के द्वारा मन को पहले अपने बस में में लाना पड़ेगा साथ कब होगा जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर भी विजय पर कंट्रोल है इस प्रकार के व्यक्ति को सब चतुर्थी एक बचन है किसको ये विद्या देना चाहिए प्रशांत चित्ताय जितेंद्रय प्रहीन दोषाय जिसके अंदर काम क्रोध लोह मोहम्मद मत शर ये है ना ये दोष है ये दो जिसका प्रकृष्ट रूप से नाश हो गया इस प्रकार की व्यक्ति को वो होगा कैसे तब तो, तो कारी ने इस प्रकार जो ऊपर प्रक्रिया बताए गए अपनी वर्ण और कर्म को निष्काम भाव से रूप से से करने चिंतन करना कर पड़ेगा प्राप्ति करने के लिए अंतकरण शुद्ध के लिए इसलिए चार चीज है प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रिया प्रहीन दोषाय गुणाय अनुगताय है ना तो से धीरे, धीरे जिस जिसका तो आपको अच्छा लगता है जिसके जीवन को आपको लगता है कि, कि हाँ इस प्रकार से हम चलने से लक्ष्य में पहुंच जाएंगे उसका अनुकरण करना शास्त्र हमें हमको पढ़ने को अथवा जानने को मौका नहीं मिलता परंतु जहाँ कहीं भी आपको स्थिरता जिसको देखने से मन में स्थिरता आता है तथा तो अनुकूल जीवन को ढालना इसलिए गुणान्वित आयो अनुगत एक तो अच्छे अच्छे गुण से अन्य और जो है अनुगत रहे ईश्वर चिंता शास्त्र चिंता भगवत और जो है आत्मचिंता इसी में मन को लगाए उसके प्रति श्रद्धा ये आने से क्या होता ये, तो वो एक की किसी को दिखाने के लिए कभी है कभी नहीं है इस भाव में स्थिर सर्वदा इस भाव में स्थिर हो गया जो प्रदेयमेतत, ये मुखे चतुर्थ एक वचन है अब इसका इतना विशेषण है प्रशांत चिंताय चित्ताय जितेन्द्रिया प्रहीन दोषाय गुणान्वताय अनुगताय तो क्षय प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रय प्रहीन दोषायी गुणान्वताय अनुगताय मुमुक्षवे और इन सब के साथ सर्वदा मन में हमेशा एक शांति रहता है इन इंद्रियों के ऊपर हमेशा कंट्रोल रहता है और काम क्रादी दोष मन से निकल गया है और शास्त्र आचरण में लगा हुआ है और इस पे फल तो क्या हो गया शास्त्र अनुकूल गुण उनके अंदर आ रहा है हाँ देखे हम लोग प्रार्थना करते हैं उपनिषत्सु धर्मी संतु ते मई बोलते हैं आप लास्ट में में बोलते हैं। उपनिषद उपनिषद कहे गए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता वो हमारे अंदर आ जाए वो हमारे अंदर आ जाए उपनिषत् धर्मयी संतु ते मयी संतु ये है अनुगता सर्वदा प्रदेयम ये ज्ञान को बोलना चाहिए कहना चाहिए सततम हमेशा उनके अंदर ये प्रेरणा देना चाहिए मुमुक्षु ये कहना चाहिए विद्या प्रदान के लिए जो अधिकारी भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंत में देखिए बताते बताते हैं तीन तपस्क न चक्ताये कदाचन न चुशे वाच्य न चौब अभ्यसूयति इनको नहीं बोलना चाहिए मतलब ये क्वालिटी हो तब बोलना चाहिए अतपस्क जितने तपस्या के द्वारा अपने अंदर शुद्धि प्रशांत तो चित्त जित नहीं हुआ उसके भी कहना चाहिए दंतु जपस्या ना, ना चाहो जो भगवान के प्रति भक्ति नहीं रख तो भगवान बात से कर पहले बोलकर श्रद्धा भक्ति पुरुष उसको पहले रखना पड़ेगा तो जिसके अंदर भगवान के प्रति भक्ति अथवा तो भाव नहीं है उनको भी नहीं बोलना चाहिए दंतु भक्त है कदाचनो किसी भी अवस्था में नच ना अंदर नाच्य की इच्छा ही नहीं है उसको के बैठा जो और जो भगवान जो समस्त गुणों से भरा हुआ है उस भगवान में भी गुण गुण गुण गुणवान व्यक्ति में ज्ञानी व्यक्ति में भी दोष देखना स्वभाव है जिनको उन लोगों को तो कभी नहीं कहना चाहिए कहना कहना चाहिए इस प्रकार से हर शास्त्र को अधिकारी के बारे में भी वर्णन करते हैं मतलब कि उपोजोगी और उपोजोगी जिस, जिस लक्ष्य में पहुंचना चाहता हूं उस लक्ष्य के लिए उपयोगी क्या है अनुपयोगी क्या है फर्स्ट स्टेप यदि अनुपयोगी आपको निश्चय हो गया तो उससे मन निश्चित उठ जाएगा निश्चित उठ जाएगा ये होगा वैराग्य के लिए तो दूसरा फिर जो है ये संयम शम, के इंद्र के प्रति संयम मन के प्रति संयम और शास्त्र पढ़ने के बाद जो मन में शंका उठता है उसको मन में रख के धीरे धीरे निराकरण करना मन को एक जगह पर स्थिर करना और ऊपर अति भी चाहिए तितिक्षा भी चाहिए तितिक्षा जो है ये बहुत ही अच्छा चीज पहलुभिवक्त होना मतलब कुछ भी शरीर में तो कहीं भी कुछ परेशानी तुरंत उसकी म, मतलब प्रतिकार की इच्छा होती है मन में नहीं सहन करो प्रारब्ध से से आया है प्रारब्ध से जाएगा तब क्या होगा कि प्रारब्ध को देखना इसका वेदांत सुनने की योग्यता जिसके है गुण्यता ये सब आएगा और सबसे बड़ी बात मुख सूत्र संसार से मुक्ति होने का इच्छा भगवान बहुत हो गया अब यहाँ पे मतलब आप लोग कई बार मैं बताया ये बिना पत्रिका में गुस्से में तुलसीदास जी लिखते हैं एक बार मिल गए भगवान को पकड़ लिया पकड़ लेने के बाद बोलता आज छोडूंगा नहीं तुमको पहचान भी लिए राम जी बोले क्या बात है तुम तो कभी ऐसा नहीं करते नहीं नहीं मेरा एक, एक एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को ठीक से देखो और फिर वो कब क्या करोगा हमको सामने बताओ क्या हो गया बोलते देखो इतना दिन तक इतना बात तुमने मेरे को अलग अलग कपड़ा पहन करके नचवाया तुमने मेरे को अलग अलग, अलग कपड़ा पहन के नचवाया इस नाच देख करके तुम्हें खुशी हुई कि नहीं बताओ यदि खुश हो तो एक प्राइस देना पड़ेगा और यदि खुश नहीं हो कि तब आप समझ लिया कि ये जो है ये काम करने का लायक नहीं है दोनों अवस्था में हमारा एक ही प्रार्थना है यदि खुश हो तब और फिर कपड़ा मत पहनो और यदि समझ गया कि एक नाचने लायक नहीं है तब भी और कपड़ा मत पहनो एक नया कपड़ा पहन के नाचन नाचने का और इच्छा नहीं है मुझे ये बोर हंग लग इसी प्रकार बार बार मुमुख तीव्र हो जाना चाहिए बस बहुत हो गया संसार अब क्या करना है यहाँ पे जो शरीर से भगवान ने करना था वो कर दिया और जो कर, कर बचाए वो भी करवा लेंगे अवसर में झूठा संसार में बार बार आके इस चक्र में घूमने से क्या लाभ है इस प्रकार से मुक्ति की इच्छा यदि तीव्र हो जाता है भगवत प्राप्ति की इच्छा हमने ऐसा सुना है गाकुर रामकृष्ण पर हंसर देव जी का दर्शन के लिए इतना तीव्र आकांक्षा कभी कभी जो मतलब जमीन पे पत्थर के ऊपर सीमेंट तो के ऊपर मुँह घिसते थे महादर्शन इतना तीव्र मुख तो चाहिए उनके दृष्टांत भी बड़ा सुंदर है कि जैसे यदि किसी व्यक्ति को नाक बंद करके पानी में डुबो दिया जाए तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए जैसे छठ पटाट अपने आप अप अंदर से होते हैं इसी प्रकार की छठ पटाट यदि अंदर से हो तब मनुष्य संसार बंधन से, से मुक्त हो सकता है इस इस इन इन चीज़ों से ये सब तो लास्ट में रखा और इसी का सारा भी है है ना मुमुक्ष जरूरत तो है तब संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं इसके बाद देखिए दोस्तों आर विज्ञानमति पर थामता परमल संप्राप्य मुक्त भविच परेह नदत परमार्थम परमाथ्य मुक्त सर्वतः जिस प्रकार दुष्ट के शरीर में परसा न अभिमान होता परस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर में दुष्ट व्यक्ति का अभिमान कभी नहीं होता तद बात उसी प्रकार से परमाथ उसी प्रकार से अपनी परम अवस्था को जान करके शरीर ये हो गया, कभी आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए, निर्मलम, यही ज्ञान जाय, अत्यंत सुंदर निर्मल निर्मल, है, मल रही थे, अतीव मुक्त है। बस इस प्रकार इस बोध हो जाए कि शरीर बिल्कुल हमसे उस शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है स्थिति में आ जाता है तो बस आप मुक्ति का आनंद वहीं पर ले भवे सर्वत बस भवे सर्वत केवल इतना ही नहीं हर अवस्था में इस शरीर में रहते रहते भी और शरीर के बाद भी उसी भाव में स्थिर हो जाते हैं शरीर भाव के सब रहता ही नहीं है इसलिए जिसलिए पे बोला परस देह देखिए मैं कई बार बोला इस चीज़ को कि जैसे इस शरीर को मैं लगता है दूसरा शरीर के जिस प्रकार फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड परसन जो शरीर अभी फर्स्ट पर्सन रूप में आपका प्रतीत हो रहा है तो वो शरीर आपके सामने थर्ड पर्सन जैसा हो परस्य देह नश्य एक दूसरे के शरीर में जैसे एक दूसरे का कभी आत्मबुद्धि नहीं होता इसी प्रकार तद्वत परमात्मा के साथ एकत्र अनुभव करके शरीर में फिर आत्मबुद्धि नहीं होती इधम विज्ञानम अतीव निर्बल इस प्रकार की जो बोध है ना ये अत्यंत प्रवित्र क्योंकि शरीर के साथ आत्मा आत्म को शरीर के साथ मिला देना यही अपवित्रता है इसीलिए बताए इधम विज्ञानम अतीब निर्बल सम प्राप्त अथ मुक्त इस भाव को प्राप्त कर यही से आपकी मुक्ति के आनंद दे सकते हैं अथ भवे सर्वत मतलब उसके बाद उसी भाव में हमेशा के लिए स्थिर हो जाते हैं सर्वत हमेशा के लिए उस भाव से स्थिर हो जाते हैं यही वेदांत तो विचार करते करते इसलिए दृग्घ विवेक इतना अच्छा है कि दृष्टा का भी दृश्य नहीं बन सकता हमारा सारा संसार दृश्य है अपना शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग भाव विकार अहंकार तक दृश्य है तो मैं इससे भिन्न हूँ मैं हमेशा दृष्टा हूँ दृष्टा का भी दृश्य नहीं हो सकता इसलिए इसको जो है विषय रूप में हम जान भी नहीं सकते परंतु यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप है इस शरीर के साथ तीनों काल में और होने का तो तो नहीं है है यदि हो जाता है तो। इस प्रकार पंच महाभूत से हमेशा व्यवहार शरीर अपने प्रार्भक कर रहे दो तो, व्यवहार को देखते रहो व्यवहार को साक्षी बन जाओ और अपने भाव में तो हमेशा स्वाभाव में अपने आप ही ये नहीं कि आपको उसके लिए कोई बार बार जप करना ध्यान करने कुछ नहीं बस अपने आप तो हो जाता है उसको जब आप विचार करेंगे तो अपने आप उसने आप ही प्राप्त हो जाता है इतने के बाद एक श्लोका और है कि इस प्रकार की वाट एवर द अचीवमेंट्स इन द ह्यूमन लाइफ द हाइस्ट अचीवमेंट इस दिस एव लाव नहीं वस्ति नहीं हलाभ हलाभ स्त्री आत्म नत्मलाभा अभ्यधिक कशन नहलाभ अभ्यधिक कस्न स्वूपलाभा नईद्रद्जत स्वूपलाभ तो अरीक्ष य स्वलाभम तबरीक्ष नाभ अभ्यधिक कशन स्वला सोन न देंद्रदी राज्य स्वूपलाभम तरीक्ष तो इस चिठी के लाभ लाभ से अधिक शरीर में भी आप रहेंगे यदि कभी इंद्र इंद्र की सुख भोगने की, इं, की, की इच्छा हुई तभी आप यही सोच सकते उस शरीर में तो मैं ही भोग रहा हूँ इसी प्रकार से परंतु भोग यदि वहां पे आपको इच्छा है तब तो दुख भोगने के समय भी यही दुख आपको ही भोगना पड़ेगा इसीलिए उस भाव को हटा करके यदि मन में कभी इंद्र इंद्रपथ की लाभ से भी अधिक लाभ ही है इसीलिए अर्जुन बोला क्या बोला वहाँ पे नहीं प्रपश्यामी मम अपानु जत जद जत शोकम उत्सोषनम इंद्रियानम अवाप्य भूमो वृद्धम राज्यम शुड़ानम पिछाधिपतम यदि भगवान मेरे को देवताओं को भी राज्य मेरे को मिल जाए और उसको फिर आधिपत्य करने का मौका भी मिल जाए फिर भी मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरा इस शोक का निराकरण कैसे हो इंद्रपद की प्राप्ति भी आपका अत्यंत शोक प्राप्ति कारण निराकरण करने का नहीं होगा मतलब वो तो बस और कोई भी पद, भी पद के बी उपसर्ग साथ में लेकर के ही आता है ये समझना कोई भी पद बी उपसर्ग साथ में लेकर के ही आता है इसलिए समस्त पद को छोड़ करके एक आत्म पद आत्म ये सबसे श्रेष्ठ लाभ इस मनुष्य शरीर में आत्म अधिक ना। अधिक नास्तिक इस इस शरीर लाभ नहीं स्वरूप लाभ बोल रहे हैं इस शरीर का जथार्थ स्वरूप तो क्या है इसलिए बोलते है कि नहीं यह मतलब इस मनुष्य जरूर स्वरूप लाभाथ अभ्यधिक लाभ अस्थिक स इत ही ना अन्नत वो यही पे आपके पांच विद्यम यही पे विद्यमान है इस लाभ के लिए हमको कहीं जाना कहीं कुछ प्राप्त करना कुछ नहीं कुछ खोना कुछ नहीं यही पे है न देयम इंद्रादी राज्यता यदि जो है इससे अधिक देव और कुछ नहीं है देने के लिए मनुष्य को यदि देना चाहते हो ना कि यही ज्ञान दो स्वरूप ज्ञान है आपके लिए मतलब उनके लिए भी और आपके लिए भी एक जो है इस बार में बोल रहा था मैं किसी किसी को आप देखना कि किसी भी जगह पे जो आपने सिखा, जो आपने आपने पढ़ा वो किसी को थोड़ा थोड़ा सिखाइए थोड़ा थोड़ा पढ़ाइए तो आप देखना आप आपता जाएगा तो इसी क्या इंद्रादी राज्य अधिकम ये ज्ञान यदि आप दे पाएंगे वो इंद्र की राज्य से भी अधिक अच्छा लाभ होता है स्वरूप लाभ हम तो परीक्षा जत्न तो क्यों आप इसको प्रयास पूर्वक परीक्षा करके देख लो फिर जाए इसी में लगे रहो जीवन की जितना समय बचा है यदि मनुष्य को कुछ देना है तो सभी को एक ही बात कहो भाई भगवान को जानो भगवान को चिन्ह पहचानो भगवान मन को लगाओ संसार में मन लगाने से सुख नहीं मिलेगा दुखी प्राप्त होते रहोगे जब तक संसार में आशक्ति है तुम दुख से बच नहीं पाओगे शरीर को संसार के लिए शरीर है शरीर अपने प्रलब्ध धन से जो भी कर्म करते हैं उसको वहीं पे छोड़ करके और किसी भी प्रकार की प्राप्ति की चमन में नहीं रखते हुए बस केवल आत्मलाभ मतलब जब तक ये ये लाभ क्यों अन्य कोई भी जो लाभ है ना वो बाहरी वस्तु तो है, हमारे पास नहीं है तो बाहरी वस्तु तो जो हमारे पास आते हैं तो उसको जाने का जो आया वो जरूर जाएगा और आत्मलाभ क्या है हमारा स्वरूप होकर के पहले से ही विद्यमान है ये लाभ कोई बाहरी वस्तु के लाभ नहीं है और कोई साधन से भी प्राप्त नहीं है साधन के माध्यम से जो भी कोई वस्तु हम प्राप्त करेंगे वो हमको छोड़ चला जाएगा हंड्रेड परसेंट चला जाएगा या तो हमको छोड़ना पड़ेगा या तो वस्तु तो हमको छोड़ जाएगा किसी भी साधन के माध्यम से जो भी कोई वस्तु हम प्राप्त करेंगे वो निश्चित ही हमसे अलग हो जाएगा और आत्मा जो हमारा स्वरूप है वो हमें जो हमेशा हमारा साथ है इसीलिए इसको प्राप्त करने के लिए कोई साधन ही नहीं है आप नित्य मुक्त है, नित्त शुद्ध है, नित्त बुद्ध है। हमेशा व्यापक है इस भाव में यदि हम बैठते हैं बैठ जाते हैं ये कहीं नहीं जाएगा एक बार जब बैठ जाते हैं समझ जाते हैं तो हमेशा ये भाव बना रहता है इसके लिए जो है आपको रोज जब ध्यान कुछ नहीं करना पड़ेगा भाव पे इतना तीव्र उज्जल प्रकाश है ये हमेशा बना हमेशा बना रहते है। तो इस प्रकार से जो है कि का जो शरीर अलग अलग दर्शनों में आत्म संबंधित विचार यहाँ पे दिखाया गया है उस निराकरण करके आत्मा के यथर्थ स्वरूप इस इसमें मदद करने वाला ये अभी बहुत अच्छा जो प्रकरण चल रहे है चांदोन के सदविद्या के प्रकरण तत्व मुशी तत्व मुशी नौ बार बन लेंगे वहाँ पे तुम वही तत्व हो तुम वही व्यापक तत्व इसको यदि इसके साथ साथ थोड़ा सुनेंगे तो जरूर जो है भगवत के पथ निश्चित होगा ही होगा ठीक है अगले के ले करके बोल रहे हैं यहाँ पे कि यथार्थ प्रकरणम मतलब राइट नॉलेज क्योंकि अभी तक हम लोगों ने समर्पिता माता जी आप इधर है समर्पिता माता जी उत्तर काशी में है है अच्छा नहीं दे रहा है। नहीं। तो आप जो है अच्छा मैं अच्छा अच्छा तो ठीक है तो आप जो है ना ये सोमवार को थोड़ा प्रणब धाम में आ जाना राम नम संकीर्तन है थोड़ा है ना बुद, बुद्ध बुद्ध पूर्णिमा के दिन है ना सुबह है सुबह सुबह है दस बजे ठीक है अगले देखिए क्योंकि ये व्हाट इज़ द राइट नॉलेज जथा तो क्योंकि अभी तक हमने जो है जब ज़, तक हमारा झूठा नॉलेज रहता है तब तक हम उसमें फंसते हैं मतलब सफ़र करते हैं सत जो वस्तु जैसा है उसको ऐसे ही जानेंगे तब हम संसार बंधन से मुक्त हो सकते हैं छंद उपनिषद में अंतिम में एक छोट छोटे प्रकट मत है कि एक व्यक्ति को राजपुरुष पकड़ के लाता है राजा के सामने बोलते हैं कि ये चोरी किया राजा कुछ हम लोग बोलते हैं मैं चोरी नहीं किया तो यदि वो सच में चोरी नहीं करता है उसको तब तो परशु को ग्रहण कराता है उसका हाथ नहीं जलता तो राजपुरुष उसको मुक्त कर देता साझा भी देता है और यदि अपने को मिथ्या के दर अवृत करके उसको पकड़ता है तो क्या होता है कि उसके अर हाथ जलता है राजपुरुष उसको दंड भी देते हैं और जेल में बंद भी कर देते हैं दंड में मार भी पड़ता है जेल में बंद भी करता है ठीक इसी प्रकार हम ये संसार मिथ्या संसार में सत्यत्व तो बुद्धि करके और मिथ्या वस्तु को सत्य रूप में पकड़ने जाएंगे तो होता क्या हम सभी का हाथ जलता है विषय से दुखी होते रहते हैं हम हाथ जलते रहते हैं केवल तो इतना ही नहीं दूसरे से दंड भी प्राप्त होता है और भगवान फिर दोबारा जन्म देते हैं ये संसार पिंसरे में फिर बांध देते हैं परंतु तो जो सत्य होते हैं सत तो जो वस्तु जैसा है उसको उस प्रकार से जान करके उसी पर रहते हैं सत्य तो क्या होता है उनका हाथ नहीं जलता संसार में रहते हुए भी वो उसका हाथ नहीं जलता राजपुर उस उसको कोई सजा भी नहीं देता और वो संसार उसको जो राजा उसको मुक्त कर देते हैं परमात्मा भी राजा हमको संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं इसलिए यथार्थ तो ये छंद गोपनिषद में आए हुए हैं उसी के आधार पर यहाँ पे भगवान भास्कर देखिए इसलिए क्या करना चाहिए आत्मा ज्ञे परो ही आत्मा जस्मा अन्नत न विद्यक्ष शुद्ध तस्म आत्मने नम आत्मा ज्ञेय परोहि आत्मा जस्मात्नत नर्व्ञ सर्वद तस्मय घे आत्मा ने संसार में संसार में आत्मा ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु है क्योंकि आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है पर भी आत्मा जस आत्मा से भिन्न करके संसार में कुछ भी नहीं है सत से भिन्न करके यहाँ पे आत्मा शब्द प्रयोग किया सदविद्या में सत को बताया वहाँ पे जस्मात्न विद्य थे इस आत्मा से भिन्न करके संसार में कोई वस्तु नहीं है सर्वज्ञ सर्वाधिक शुद्ध सर्वज्ञ क्यों है कि सब आत, सब एक मैं ही में रह जाऊंगा यही सर्वज्ञता की पराकष्ट है और सर्वध तो हो जाएगा हर जगह पर जब तक रहेगा तब तक दृष्टा रूप में ही रहेगा इसलिए दृष्टा हमेशा शुद्ध होता है शुद्ध इस प्रकार का जो ज्ञान रूप है तस्मय ज्ञात माने नमः। तो आत्मा ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु है इसलिए जो स्वरूप रूपी जो ज्ञ जो ज्ञो स्वरूप भूत है ज्ञात माने जो ज्ञो स्वरूप भूत है उसका हमारा तस्मय नमस्कार है नमस्कार से अभिप्राय है मैं उनके प्रति झुका हुआ हूँ नमस्कार मतलब क्या होता है झुक जाना तो मैं उनके प्रति झुका हुआ हूँ मुझे उस तत्व की बोध हो जाए इसलिए ये राइट नॉलेज इतना जो अपने पढ़ा जो पढ़ कर आया उसको कंक्लूशन में फिर दोबारा भगवान भाषुकार जो है कि यथार्थ तो ज्ञान क्या है उसको समझाने के लिए इस प्रकरण को शुरू करते हैं आत्मा ज्ञ परोही आत्मा जानने आत्मा आत्मय संसारेम जानने योग आत्मावारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंत्रव्य निधिव्य मैत्री आत्मनिहारे विदिते सर्विदम विदितम भवती मैत्री ब्राह्मण में इस बाक्य को आतार लेकर के इस प्रकरण आ रहा ये प्रकरण आ रहा है इसलिए आत्मा ही संसार में तो जानने जग्न है वही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है उससे भिन्न करके कुछ नहीं है इसलिए एक आत्मा को एक सत तत्व को जान लेंगे तो सारा सत सद दिखेगा आपको और वो सर्वज्ञ हैं सर्वध बन जाता है वो बंधु इतना होते भी शुद्ध हो इस प्रकार जो है ज्ञान ज्ञ आत्मा ज्ञान आत्मा नहीं बोलना तो इसमें ज्ञा क्योंकि इस समय हमको उस आत्मा को जानना है इस प्रकार रूपी जो आत्मा है उस उसपी आत्मा के प्रति मैं झुका हुआ हूँ इस, इस प्रकार से शुरू करते हैं ठीक है आज यहीं पे रखते हैं फिर कल करेंगे फोर थर्टी थ्री समय तो हो गया है ओम ओम नमो नारायण ओम पूर्ण मद पूर्णमित पूर्ण पूर्ण पूर्णमादाय पूर्णमे अवशिष्य ओम शांति शांति शांति ओम नमो नारायण ओम, ओम, ओम। अरे ये हाँ चतुर्वेदी जी